श्री नाई गौर हरिम श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरिंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय गोपाल जय जय श्रीरा हम हरि गोविंद जय जय श्री रम बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यमलगल वाग्म ममृतम जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण नाम जगद्धाम जगधामम नमा तत् हृदय प्रेरणया प्रवर्तिहबराको तो भी तस्य हरे पदकमलम पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीूपं श्री साग्रजा सह गण रघुनाथन्विम तम सजीव साइतम सवधूत परिजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापादा सह गणललता श्री विशाखान्विता आयान लुजौ कनक संकर्तनकमलायताक्ष विश्वभरौर युगधर्मौ वंदे जगत्कुण वंदे कृष्णपरविंदयुगुल यस्ंजी दुर्जा वक्षो स्वतः प्रणीकृते विनिधोंगरागस्व काश्मीर तलिशोणिमोपरीतनेस्तूरिका नीलमा श्रीखंडम नखचंद्रकांतिलहरी निर्व्याज मतनते उल्ल बल्लव ललनाधर पल्लव पांगुल मौन समल मलम हरिहल्ली सुल नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तयमदीर वाछाकलभ्य कृपासीभ्यक्ता पावनेभ्यो श्री वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप जनैक जनकदयावलोको हे भट्टिम्म सुमते रघुनाथदास श्रीजीवे तुलसी यत्र, यत्र पुराण तो की जय कांगल श्रीचैत चढ़ता श्री महाप्रभु ने जैसे श्री जगदानंद महाप्रभु के प्रेम उसका आगे इस चरित्र में वर्णन कर रहे हैं बारहवीं शूयताम शूयताम नृत्यम गीयताम गियताम गी मृदा चिंतताम चिंतताम भक्ता श्री चैतन्य चरताम हे भक्तगणों श्री चैतन चरतामृत को निरंतर निरंतर श्रवण करो उसका निरंतर निरंतर गायन करो उसका निरंतर निरंतर चिंतन करो जै जै नि जै जै जै श्री चैतन चरतामृत अद्भुत अमृत रूप होकर के विराजमान है जय जय श्री चैतन्य जय कृष्ण जय जय नित्यानंद कृपा संधु जय श्री कृपा चैतन्य देव की जय भक्तों की द्वारा दी गई वस्तु का श्री प्रभु प्रभु जैसे उपयोग करते हैं उसका वहां पर उल्लेख किया भक्तों की दी हुई प्रत्येक वस्तु के प्रति भगवान में अपूर्व आसक्ति है ये दिखा रहे हैं तो फिर भी एक मर्यादा की रक्षा करते हुए श्रीमन महाप्रभु विराजमान होते हैं ये उनके चरित्र की विशेषता है नित्यानंद कृपा सिंधु होकर के विराजमान परम अक्रोधन नित्यानंद जिनके हृदय में क्रोध का स्पर्श मात्र भी नहीं है अद्भुत होकर के विराजमान और अपूर्व कृपा करने वाले श्री अद्वितीय चंद्र ये कृपा के सागर होकर के विराजमान और कृपा सागर होकर के जिन्होंने श्रीमद महाप्रभु का कलयुग में भी साक्षात कृष्ण का अवतार करा दिया अन्यथा कलयुग में भगवान का अवतार नहीं है प्रचन्न अवतार ही है कलयुग में परंतु यहाँ साक्षात कृष्ण का अवतार करा दिया ये उनकी अपूर्व कृपा रही भगवान को त्रियुग कहा गया सत्युक्त द्वापर इन तीन में तो प्रत्यक्ष रूप से अवतार लेते हैं कलुग में अवतार नहीं लेते हैं परंतु श्री अद्वैत आचार्य ने प्रतिज्ञा की कि मेरा नाम अद्वैत नहीं जो कलयुग में कृष्ण को मैं प्रकट नहीं कराऊं कृष्ण कब प्रकट होगे ऐसी हुंकार जब वे भरते हैं तो उनकी हंकार से आकर्षित होकर के कृष्ण आ जाते प्रकट होते हैं साक्षात कृष्ण ही प्रकट होते जितने भी भक्तगण वे सब वैराग्य के सागर और महाप्रभु की जितने भी भक्तगण हैं उनमें अपूर्ण से वैराग्य भरा हुआ है जय गौरव भक्तगण कृपा पूर्णांतर पर। जो परम कृपालु होकर के विराजमान और परम कृपालु होकर के सारे जगत के ऊपर शुद्ध प्रेम का दान करते हैं केवल महाप्रभु ही नहीं करते हैं महाप्रभु का प्रकट भी शुद्ध प्रेम का दान करता है अतप पर महाप्रभु विषण अंतर इसके बाद में श्रीमद महाप्रभु का हृदय एकदम विषन्न हो गया श्री हरदास ठाकुर के चले जाने के बाद में महाप्रभु का चित्त एकदम विषन्न हो गया है दुखी हो गया है महाप्रभु के अवतार के पंद्रह वर्ष तक श्री हरदास ठाकुर महाप्रभु के साथ में रहे के बाद में और घूमने के बाद में श्री महाप्रभु के पास में रहे छह वर्ष और पंद्रह वर्ष इक्कीस वर्ष पीछे के लगभग जो पांच वर्ष हैं वो अठारह वर्ष तक करीब करीब शिव महाप्रभु हरदास ठाकुर तो संन्यास के पंद्रह वर्ष तक तो श्री हरदास ठाकुर का संग्रहा फिर इसके बाद में जब अंतर्धान हो गए हैं उस समय शिवंद महाप्रभु में अपूर्व विभाव उत्पन्न हो इसके पश्चात श्री महाप्रभु एकदम विषण अंतर हो करके विराजमान हुए हरदास ठाकुर के अंतर्धान होने पर हरदास ठाकुर का अंतर्धान कब है किस विक्रम संत ने अं तो है कौन सा संघ है विक्रम संत कौन सा है कुछ वर्ष है नहीं, शायद नहीं, शायद मैं संन्यास लेने के बाद में पंद्रह वर्ष तक साथ में रहे फिर इसके बाद में महाप्रभु ये आ, कहीं अंतर था माने महाप्रभु विषन्न हो गए हैं पीछे के पांच वर्ष जो हैं वो एकदम विषन्नता में व्यतीत हुए हैं महाप्रभु कृष्णेर व्योग दशा स्थुर निरंतर कृष्ण की दशा व्ययोगशात निरंतर इनके हृदय में स्फुरी होती है और पीछे के पांच वर्ष एकदम विकलता में श्रीमन महाप्रभु के व्यतीत हुए संन्यास के अठारह वर्ष तो, तो रहे वैसे तो पांच वर्ष एकदम विकलता में व्यतीत हुए अठारह वर्ष में श्री स्वरूप दामोदर श्री राय और श्री दिन में हरदास ठाकुर का सं कीर्तन और रात्रि में इन दोनों महापुरुषों का सत्संग ये महाप्रभु के विरह भाव को कहीं शांत करने वाला था परंतु अब हरदास के चले जाने पर महाप्रभु में विरह भाव अत्यंत अत्यंत प्रकट हो गया है कृष्ण व्योग दशा स्थिर निरंतर कृष्ण की व्योग दशा निरंतर स्फुलित हो रही है हा कृष्ण प्राणनाथ ब्रजेंद्र नंदन हे कृष्ण हे प्राणनाथ हे ब्रजेंद्र नंदन ऐसा कह करके ये श्री महाप्रभु विलाप करते रहते हैं कहा जाऊं मुरली बदन कहा जाऊं कहा मुरली बदन कृष्ण मुझे मिलेंगे ये निरंतर निरंतर महाप्रभु बिलाप करते हैं प्रलाप करते हैं रात्र दिने यही दशा स्वास्थ्य नहीं ही माने कष्टे रात्रि गुणाय स्वरूप रामानंद सौ रात्रि दिन श्रीमंद महाप्रभु की ऐसी ही दशा है और बड़े कष्ट में श्रीमंद महाप्रभु की रात्रि व्यतीत होती है रात्रि के समय स्वरूप दामोदर बहुत लंबे समय तक रहते हैं महाप्रभु के को लीला कथा सुनाते हैं लीला कथा सुनाने से महाप्रभु का विरा भाव कुछ शांत होता रहता है दिन में अब हरदास का संकीर्तन मिलता नहीं है हरदास का संग मिलता नहीं है इसलिए एकदम व्याकुल रहते हैं एथा था गौड़ देशे देश प्रभु यत भक्त गण प्रभु देख बारे सभे कौरिला गोमन इधर गौड़ देश के जितने भी भक्तगण हैं वे सब महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गमन करते हैं आगमन करते हैं नीला चल चलने की तैयारी कर रहे हैं शिवानंद सेन आर आचार्य गुसाई नवद्वीप सब भक्तो हिला एक ठाई उस समय में श्री शिवानंद सेन अद्वैताचार्य और जितने भी नवद्वीप के भक्तगण हैं वे एक स्थान पर एकत्रित हुए कुलीम ग्रामवासी आर यथ खंडवासी कुलीम नाम के निवासी और खंडवासी जितने भी बंगाल के लोग हैं श्रीखंड के निवासी वे सब एकत्र मूल्य सभी नवद्वीप आसे सब लोग मिलकर के ग्रुप बना करके श्री नवद्वीप में आगमन करते हैं नित्यानंद प्रभु यदि प्रभुर आज्ञा तथापि नित्यानंद प्रभु को भगवान ने कहा था कि नित्यानंद तुम बार बार हर वर्ष मताया करो परंतु फिर भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके स्नेह के कारण श्री नित्यानंद प्रभु प्रभु का दर्शन करने के लिए आप नवद्वीप से चल करके अपने एक चक्रा से चल करके और श्री नित्यानंद प्रभु वे जगन्नाथपुरी आते हैं लीलाचल आते श्रीनिवास चार भाई संगते मालिनी श्री श्रीनिवास अपने चारों भाइयों को संग में लेकर के ये भी आते हैं और संग में श्री मालिनी देवी ये भी आ रही है ये सब श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करने के लिए सब पदार्थे श्री मालिनी इनको संग में लेकर के आते आचार्य रत्न संगे ताहर ग्रहणी और श्री आचार्य रत्न जो है उनके साथ में उनकी पत्नी भी आती है चार्य अलग है आचार्य रत्न अलग उनके साथ में उनकी पत्नी भी आती है शिवानंद पत्नी चले तीन पुत्र लया शिवानंद की पत्नी यह भी चल रही है अपने तीन पुत्रों को संग में लेकर के राघव जो पंडित हैं वे झाली सजा करके आ रहे हैं दत्तगुप्त विद्यानिधि आर यथजन वासुदेव दत्त श्री मुरारी गुप्त और पुण्डरी विद्यानिधि तो दत्त गुप्त और विद्यानिधि वासुदेव दत्त जिन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना की कि मेरे जगत के जितने भी पापी हैं उनके पाप मुझे दे दो और उनको आप अपनी शरण में ले नहीं कर पा एकदम प्रहलाद के अवतार वासुदेव दत्त और श्री मुरारी गुप्त ये हनुमान जी के अवतार होकर के विराजमान महाप्रभु को कंधे पे बैठा करके कभी नृत्य करें नवदीप मुरारीगुप्त ऐसे अद्भुत होकर के विराजमान और अपने माथे के ऊपर इन्होंने लिखवा लिया रामदास ये अपूर्ण रूप से विराजमान ऐसे ही इनकी प्रीति विराजमान और तो वासदेव दत्त मुरारीगुप्त पुंडरीक पुंडरी विद्यानिधि जिनको महाप्रभु बाप कहकर के संबोधित कर क्या कह पुंडी विद्यानिधि अपूर्व और श्री महाप्रभु इन पुंडरी विद्यानिधि के पास में ही श्री गदाधर पंडित को भी भेजे श्रीमद भागवत का अध्ययन करने के लिए अद्भुत है सबके साथ ये सब उस समय महाप्रभु के पास में मिलने के लिए चले दुई तीन शतभक्त के करे गण 200-300 आदमियों का ग्रुप हो गया बंगाल से और उड़ीसा जाना है इतनी दूर जाना है काफी दूर है तो कौन गणना कर सकता है सची माता देख सबे तारा आज्ञा लाया सब सची माता से मिलने के लिए आए सची माता के चरणों में प्रणाम किया सबने सची माता ने सबको आज्ञा दी और आनंद में कृष्ण कीर्तन कर आनंद पूर्वक कृष्ण कीर्तन करते हुए गौरुदेश से श्री जगन्नाथपुरी जा रहे हैं महाप्रभु से मिलने का उल्लास बहुत ज्यादा है शिवानंद सेन कर घाटी समाधान जगह जगह पर आती आती है, चुंगी आती है। चुंगी उस घाटी का समाधान शिवानंद सेन करते हैं और वहां जो टोल टैक्स है एक यात्री कर उस यात्री कर को चुकाते थे सभा के पालन कर सुख लया सबका पालन करें सबको परम सुख के साथ में लेकर के जाए सब कार्य करें बासा स्थान सबकी व्यवस्था करें जिसको जो चीज की जरूरत हो रास्ते में उसको प्रदान करें सबको रहने के लिए शिष्यवानंद सेन बासा स्थान उनके डेरा तंबू इनकी व्यवस्था करें उनके रहने की रास्ते में टिकने की व्यवस्था करें शिवानंद जाने उड़िया पथे संघान इनको उड़ीसा देश के रास्ते का पता है कि कहां से जाना है कौन सा रास्ता कहां जाना रास्ते की खूब जानकारी है और उड़िया जो है उड़िया भाषा भी जानते हैं तो टैक्स इत्यादि के विषय में कहीं जो घट्टी पाल है उनके साथ में बातचीत करने में यह बड़े चतुर्वे हैं। एक दिन सब लोग घटिया राखिला सभा छाणिया शवानंद एक दिन की बात है जितने भी लोग हैं उन सबको घट गट, किसी घट्टीपाल ने किसी ऑटलाई पोस्ट पे उन सबों को रोक लिया शिवानंद ने कहा भाई इन सबको मत मतलब इनकी जगह मैं रुकता हूं तो शिवानंद अकेले अपने आप को जामीन बना करके उस जगह रुक गए और सबको जाने दी। अकेले रहे सभी गया रहे ग्रामीण भीतर वृक्ष तोले सब आगे बढ़ गए और शिवानंद सेन वे गांव के भीतर एक वृक्ष के पास में ये रुके हुए खड़ रहे इनको नहीं जाने दिया टैक्स जो है वो इतना चौका के जाओ इतना टैक्स बनता है बड़ा झमेला हो रहा है उससे बातचीत हो रही है और जब तक टैक्स नहीं दोगे तब तुम नहीं जाने तुझे नहीं जाने देंगे ऐसा कहकर के शिवानंद से इनको घट्टी पालो ने रोक लिया शिवानंद बिने वास मिले अब सब लोग आगे तो बढ़ गए शिवानंद सेन है नहीं शिवानंद सेन के बिना वहां पर न किसी के डेरे की व्यवस्था है न किसी का खाने पीने की व्यवस्था है शिवानंद सब व्यवस्था करने वाले थे तो शिवानंद के बिना बास स्थान नहीं मिले कहां पे रोका जाएगा कोई धर्मशाला में इनको रुकने नहीं दे कहीं धर्मशाला स्थान डेरा ये सब कहीं मिल नहीं रहे हैं कहाँ रोके सुविधाएं भी नहीं थी यात्रा में यात्रा बड़ी कठिन होती थी गिला ये नित्यानंद प्रभु भोखे व्याकुल नित्यानंद प्रभु को भूख लगी और भूख में व्याकुल हो गए नित्यानंद प्रभु को और शिवानंद गाली पाड़े बासा ना पाइया और शिवानंद को गाली दे रहे हैं श्री नित्यानंद प्रभु क्योंकि रुकने के लिए कहीं धर्मशाला मिली नहीं है बासा ना पाए पालना कोई जगह मिली नहीं जहां पर रुके और भूख भी लग रही है तो भूख में तो क्रोध आएगा ही आएगा स्वाभाविक बात है तो शिवानंद ने गाली पाड़ी शिवानंद को गालियां दे रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं की है देखो हम इतनी यहां पर आ गए और सबको लेकर के आया उसमें तो कह नहीं सबकी व्यवस्था करूंगा कहा है विश्वानंद ऐसे शिवानंद से इनको गालियां दे रहे हैं खुद बैठ गया होगा खापी करके सारे में क्या क्या कह रहे हैं और महाप्रभु कहते श्री नित्यान प्रभु कह रहे हैं तीन पुत्र मरुख शिवार आयल किसी ने कहा भाई बच्चों को लेकर के बच्चों को संभालने होंगे तीन पुत्र उनके साथ में हैं अब तीन पुत्र का किसी ने नाम किसी तरह से ले लिया होगा शिवा हो तो तीन पुत्र तो हैं श्री पर गुस्सा करे हैं बोले उसके तीनों पुत्र मरे मरने दो तीनों पुत्रों को तीन पुत्र मरुख शि शिवा के तीनों पुत्र मरे एवो ना अभी तक नहीं आया है वो भूखे मरे गे लो मोर बासा ना दे और मैं भूख में मर गया हूं और मुझे उसने रहने की कोई व्यवस्था नहीं की है तो भूखे मरे गे हम तो भूख में मर रहे हैं वो अपने बेटों को संभालने में लगा हुआ है मरे तीनों बेटा ऐसे भी गाल से गाली करोड़ पे कैसे है ऐसी गाली सुन शिवानंदे पत्नी का लागिल और शिवानंद की पत्नी उनने जब ये सुना नित्यान प्रभु बेटों को मरने की गाली दे रहे हैं तो वो तो शिवानंद जी की पत्नी बेटो रोने लगी और रो करके कांध देते लागिल कह रहे हाय हाय इतना हम मेहनत करते हैं और हमको गाली और पड़ती हैं हा इनको कोई समझाए ये नित्यानंद प्रभु ये कितना क्रोध कर रहे हैं नाम तो है अक्रोधन और इतना क्रोध कर रहे हैं इतने में ही हिन काली शिवानंद घाटी हित आई इतने में ही शिवानंद को कुछ देर लग गई हिसाब किताब करने में कितने आदमी है कितने नहीं है थोड़ा सा घाटाबाजी करने में भाई इतना कर मतलब और कम कर दो लमसम में ले लो कुछ ना कुछ ऐसे नेगोशिएशन कर रहे हैं तो शिवानंद किसी तरह से दे दू करके सबका खर्चा ज्यादा नहीं हो कम से कम हो महाप्रभु का दर्शन हो जाए ये सारी व्यवस्था करना शिवानंद हिंदेश घाटी होते आए थे शिवानंद कुछ देर में वहां पर पहुंचे जो घट्टीपाल है टोल टैक्स पोस्ट उससे कुछ देर बाद में ये पहुंचे हैं शिवानंदर पत्नी तारे कहीं का दिया शिवानंद की पत्नी जैसे ही शिवानंद को देखती हैं, जोर से पुकार करके कहने लगी अजी सुनते हो ये नित्यानंद प्रभु बेटों को कैसी कैसी गाली दे रहे हैं कैसे कैसे सुना रहे हैं इनको कोई समझाए ना कैसे कैसे ये हमको गाली दे रहे हैं तुमने नहीं सुनी क्या करें पुत्र दिछे गोसाई पाईया इन गुसाई को निवास स्थान मिला नहीं डेरा मिला नहीं ये हमारे बेटों को गाली दे रहे हैं मरने की गाली दे रहे हैं तेहो कहे बाउली के मारिश कर दिया श्री शिवानंद उस समय अपनी पत्नी से बोले कि अरे पाग पगली मारिश का दिया को चीख रही है क्यों पुकार रही है क्यों मरी जा रही है क्यों जोर जोर से मारिश क्यों चीख रही है का दिया तीन पुत्र तार मेरे तीन पुत्र मरते हैं तो मर जाएं मैं तो नित्यानंद प्रभु की बलाई लूंगी बोलो नित्यानंद राय की जय नित्यानंद क्या निष्ठा है नित्यानंद प्रभु ने नि� श्री शिवानंद सिंह जी की कह रहे हैं कि मेरे तीन पुत्र मरे तो मरे मैं तो श्री नित्यानंद प्रभु की ही भलाई भलिया लूंगी लूंगा एक बाली प्रभु पाशे गेला शिवानंद और ऐसा कहकर के श्री शिवानंद तुरंत ही श्री नित्यानंद प्रभु के पास में गए और उठे तारे लाठी मारे प्रभु नित्यानंद हा हा हाँ हाँ ये तो गए प्रणाम करने के लिए और श्री नित्यानंद प्रभु क्रोध में लाल पीले हो रहे हैं और उठ करके उस समय शिवानंद के ऊपर इन्होंने लात का प्रहार किया इनको लात मारी है श्री शिवानंद से परम परम आनंद तो रहे हैं ये क्रोध के बहाने अपनी कृपा करना परम कृपालु होकर के श्री नित्यानंद प्रभु विराजमान तो उठे तारे लाथी मारे उठ करके उनके लात लात मारी प्रभु नित्यानंद लात मारे रहे आनंदित हर शिवाई पद प्रहार पाया श्री शिवानंद उस समय परम परम आनंदित हो रहे हैं शिवाई कहकर के नित्यानंद प्रभु उनको संबोधित कर रहे हैं नाम भी पूरा नहीं ले रहे हैं अब शिवाई परम परम आनंदित हो रही है ये परम स्नेह का नाम जो निकने है उसको पूरे की जगह शिवाई कह करके यहाँ पर बोल रहे हैं वो स्नेह के कारण आदर में यहाँ पर वो ही आदर का नाम ले रहे हैं तो आनंदित है ही ना शिवाई शिवाई अत्यंत अत्यंत आनंदित हुए पद प्रहार पाया शीघ्र बासाघर को गौड़घर घर गया और उस समय जल्दी से जाकर के इन्होंने श्री जाकर के वहां पर श्री नित्यानंद प्रभु के लिए निवास स्थान की पूरी व्यवस्था की है जाकर के कोई गौरीय व्यक्ति था बंगाल का व्यक्ति था उसके घर को ढूंढा जानकारी रखी कि वो व्यक्ति है वो उसके घर पे जाकर के नित्यानंद प्रभु के निवास की व्यवस्था की गौर घर गया किसी गौर देश के निवासी उसके घर पे जाकर के वहां पर श्री प्रभु की व्यवस्था की है साफ प्रभु किया है और चरणधरी प्रभु के बाशाय लाया गया श्री नित्यानंद प्रभु के पास में फिर दौड़ करके आए और दौड़ करके आकर नित्यान के नित्यानंद प्रभु के चरणों को की वंदना की और कह, चली, चली, चली। और, तो और कह रहे हैं महाराज आपकी व्यवस्था होगी गई चली चली चली और नित्यानंद प्रभु बढ़ जा रहे हैं परंतु ये जरा भी प्रभावित नहीं हो रहे तो ये आनंदित होकर करके महाप्रभु को लेकर के उस समय पढ़ा रहे और कह रहे हैं कि आज मोरे भ्रत्यु करी अंगीकार कैला महाराज आज मैं परंपरा में आनंदित हुआ आपने मुझे अपना सेवक करके माना आज मुझे पता लगा कि आपने मुझे अपना सेवक स्वीकार किया है मेरे ऊपर लात मारी है इसका मतलब है आज मुझे अपने सेवक के रूप में आपने स्वीकार किया है तो आज मोरे भ्रत करी अंगीकार कहिला ऐसा कह करकेराधन फल दिला इस ने जो अपराध किया था उसके फल को आपने कृपा करके मुझे प्रदान किया इस सेवक ने तो आपका अपराध किया था हमने अपराध किया इसलिए हमको दंड मिला है शास्त्री छले कृपा करी ए तुम्हार करुणा तुम्हारी यही करुणा है कि तुम दंड देने के बहाने हमारे ऊपर कृपा करते हो तो शास्त्र छले कृपा करे ए तुमार करुणा त्रिजगते तुमार चरित्र बूझे कौन जाना बताओ त्रिजगत में तुम्हारे चरित्र को कौन व्यक्ति जान सकता है जिसके ऊपर अनुग्रह किया जाता है जो जिसको अपना समझा जाता है उसका ही दंड दिया जाता है कश्य अनुभावंग नागपत्नी गण श्री कृष्ण से कह रही हैं कि हमारे पति ने कौन सा ऐसा पुण्य किया कि आपने उनको अपना सेवक बनाया और अपने चरणों का कि ठोकर उनके ऊपर मारी तो जिसके ऊपर अत्यंत अनुग्रह होता है उसका शासन किया जाता है ब्रह्मांड दुर्लभ तोमहर श्री चरण रेणु हे चरण स्पर्श पायल मोर अध शरीर अत्यंत अत्यंत अधम था और आज इस शरीर के ऊपर आपकी चरण रेणु गिरी आपने चरण का प्रहार किया इससे बढ़कर के और सुंदर कृपा की बात कौन सी होगी ब्रह्मा को भी दुर्लभ है आपके चरणों की रज और उस चरण रज को मेरे इस हीन तनु ने अधम शरीर ने उस चरण रज को प्राप्त किया आपकी चरण रज मुझे प्राप्त हुई है आज मोर सफल हॉइल जन्म कुल धर्म आह आज मेरा जन्म कुल धर्म सब का सब सफल हुआ आज पायल कृष्ण भक्ति अर्थ काम धर्म आज मैंने कृष्ण भक्ति को प्राप्त किया और कृष्ण भक्ति जा जय जय जय आज मैंने कृष्ण भक्ति को प्राप्त किया और कृष्ण भक्ति को प्राप्त करके मैंने अर्थ काम धर्म सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लिया तो आज पायल कृष्ण भक्ति अर्थ काम धर्म आई मैंने कृष्ण भक्ति परम पुरुषार्थ कृष्ण भक्ति के लिए अर्थ और काम और धर्म इनको भी प्राप्त कर लिया है वे परम परम कृष्ण कृत्य हुआ अर्थ कृष्ण सेवा के लिए काम के लिए नहीं शरीर वक्ष सेवा के लिए काम के लिए नहीं और धर्म चित्त को शुद्ध करने के लिए स्वर्ग के लिए नहीं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें धर्म और अर्थ ये दो साधन प्रधान हैं और काम और मोक्ष ये फल प्रधान है धर्म के द्वारा कभी अर्थ मिलता है कभी अर्थ के द्वारा धर्म किया जाता है ये दोनों एक दूसरे के कारण कार्य होकर के विराजमान हैं, चाहे अर्थ मिला और चाहे धर्म मिला इनके द्वारा दो वस्तुओं की प्राप्ति की जा सकती है कभी काम की प्राप्ति की जा सकती है कभी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है परंतु यदि धर्म और अर्थ इनका फल कोई काम ही मांगे तो वो मूर्ख है उसे उसे बंधन की प्राप्ति होगी इसलिए धर्म अर्थ इनका फल ये मांगना चाहिए कि कृष्ण सेवा ये हमको मिले शरीर के भोगों के काम को नहीं मांगना चाहिए धर्म अर्थ के द्वारा जो कामना करनी चाहिए वो कृष्ण सेवा की कामना करनी चाहिए और कृष्ण सेवा की कामना करते हुए अंत में संसार का बंधन न मिले इस मोक्ष की भी कामना करनी चाहिए किसके लिए कि आगे सेवा सुख मिले निर्विघ्न सेवा सुख मिले इस प्रकार धर्म और अर्थ इनका सेवन करते हुए कृष्ण सेवा की कामना करनी चाहिए और कामना करते हुए फिर मोक्ष पुरुषार्थ न चाह करके धर्म का और अर्थ का मोक्ष पुरुषार्थ न चाह करके उसे भक्ति पुरुषार्थ चाहना चाहिए और भक्ति पुरुषार्थ जहा मिलेगा वहां दुखों की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी तो भक्ति रूप जो अपवर्ग है उसको ही भक्त चाहता है तो आज वो सफल जन्म कुल कर्म आज पायल कृष्ण भक्ति अर्थ काम धर्म ये मैंने प्राप्त किया शून्य नित्यानंद प्रभु आनंदित मन ये सुन करके नित्यानंद प्रभु आनंदित हुए और उठ शिवानंद प्रेम आलिंगन उठ के श्री शिवानंद उनका प्रेम पूर्वक आलिंगन किया बोल प्रभु की जय एकदम गुस्सा आई और जल्दी से एक क्षण में गुस्सा श्री प्रभु के समाप्त हो जाती है आनंद शिवानंद कौरे समाधान आचार्य आदि वैष्णवे दिल भाषा स्थान आनंदित होकर के श्री शिवानंद उस समय चले नित्यानंद प्रभु की आज्ञा को लेकर के और आचार्य आदि जितने भी वैष्णवगण थे उन सबों के लिए भी उन्होंने निवास स्थान बनाने की उनके रहने की सारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था की नित्यानंद प्रभु चरित्र तो सब विपरीत कुर्द लाठी मारे करे हित श्री नित्यानंद प्रभु का सारा चरित्र तो उलट उलट नृत्यु होकर के क्रुद्ध धो करके वे लात मारते हैं और लात मार करके हित करते हैं दंड को ब्रह्मरूप कहा गया पर नित्यान प्रभु अपने ही दंड को टुकड़े टुकड़े कर दें अपनी दंड का मंडल दो टुकड़े टुकड़े कर दें और उस समय जैसे तैसे श्री आचार्य वे सब संभाल करके उस दंड को शिव महाप्रभु बटोर करके उस दंड को कहीं गंगा जी में प्रवाह करें तो नित्यान प्रभु के चरित्र सब अद्भुत होकर के विराजमान परम अवधुत है और अवधुत होने के बाद में फिर गृहस्थ आश्रम स्वीकार करूं उल्टी बात पहले अवत हो गए और फिर गृहस्थाश्रम स्वीकार के नित्यान प्रभु श्री महाप्रभु के रहने से आश्रम ग्रहण करते हुए विराजमान हो रहे विवाह करते हुए विराजमान हो रहे तो श्री शिवानंदेर भागना सब विपरीत होकर के विराजमान के लात मारने के बाद में कृपा कर रहे हैं श्री शिवानंद सेन के ऊपर शिवानंदेर भागना श्रीकांत श्रीकांत सेन नाम मामा अगोचर कहे करी अभिमान ये शिवानंद सेन का एक भांजा है ये इसका नाम श्रीकांत सेन है और यह मामा के सामने तो कुछ नहीं बोला ये शिवानंद सेन के सामने तो कुछ नहीं बोला परंतु तो पीछे से ज्यादा अभिमान करते हुए बोला के देखो तो सही ये नित्यान प्रभु ऐसा ऐसा करते हैं ऐसे कह रहा है कि चैतन्य पर्षद मोर मातुल ख्याति मेरे मामा कोई ऐसे वैसे है क्या चैतन्य पर्षद में पार्षदों में इनकी मेरे मामा की कितनी ख्याति है पर जो तो ठकुराली करे इनको देखो नित्यान प्रभु ने इनके ऊपर कैसी ठकुराई दिखाई है कैसा इनके ऊपर आचरण दिखाया तारे मारे लाठी मेरे मामा को इन्होंने लाथ मारी ऐसा कह करके श्रीकांत बालक आगे चली आम ऐसा करके मैं इनके साथ में नहीं चलूंगा ऐसा कह करके वो श्रीकांत जगन्नाथपुरी की ओर नीलाचल की ओर मैं तो अलग जाऊंगा मैं इनके साथ में नहीं जाऊंगा ऐसा करके गुस्सा दिखाते हुए वो बालक अलग अलग चला संग छाड़े आगे गया महाप्रभु स्थान और ये सबका संग छोड़ दिया और ये अकेले चल करके महाप्रभु के स्थान पर पहुंच गया श्री जगन्नाथपुरी पहुंच गया और जगन्नाथपुरी पहुंच करके महाप्रभु के स्थान पर भी पहुंच गया और पेटांगी गाय करे दंडवत नमस्कार और उस समय कुर्ता पहन करके पेटांगी माने कुर्ता जो है उसको पहन करके श्री महाप्रभु को ये प्रणाम कर रहा है तो गोविंद ने टोका बोल गोविंद ये एक शिष्टाचार है कि साष्टांग दंडवत करनी है तो ऊपर का जो वस्त्र है उसको उतार दिया जाएगा पुरुष जाति है साष्टांग दंडवत कर रहा है तो ऊपर के वस्त्र को उतार देगा ऊपर के वस्त्र उतार करके ही तो श्रीकांत आगे पेटांगे उतार पहले पेटांगे उतार दो पहले अपना कुर्ता उतार दो फिर प्रणाम करो प्रभु कह श्रीकांत आशी आछे पाया मन दुख रहने दो रहने दो ये बड़ा दुखी होकर के आया है इसने मन में दुख पाया है कि ना बल ही इस समय इसे इस कुछ मत बोलो करो कि याते वोहार सुख ऐसा करो जिससे उसको करने दो जैसा उसको सुख मिलता है वैसा करने दो करोगे वो हार सुख बैष्टवे समाचार गोसाइन पूछे और उस समय श्री महाप्रभु उन से श्रीकांत से संपूर्ण समाचार पूछने लगे कौन कौन आ रहे हैं कौन कौन आदमी आए हैं एक एक सवार नाम श्रीकांत जनायल और उस समय श्री श्रीकांत ने एक-एक सबके समाचार को समझाया बताया दुख पाया आशी आशे ए प्रभु वाक्य सुन बोले दुख पाकर के यहाँ आया है ये जब सुना प्रभु के बात वचन को जानल सर्वज्ञ प्रभु ये तो अनुमानी श्री प्रभु सर्वज्ञ हैं और उन्होंने अनुमान से ये जान लिया कि इसके मन में दुख है ऐसा जान लिया शिवानंद ने लाथ मारेला ये हाना कौरेला इस ये कहानी था महाप्रभु के सामने कि मामा जी को नित्यानंद प्रभु ने लात मारी है ऐसा कहा नहीं था शिवानंद को लात मारी है ये था सब वैष्णवगण आसिया मिल ला फिर भी श्रीमद महाप्रभु ये बात जान कैसे जान गए और उन्होंने सबको सुना दिया ऐसा करके जितने भी वैष्णवगण इसी बीच में सारे महाप्रभु के पास में अन्य वैष्णवगण भी आ गए शास्त्र में कहा गया है कि वस्त्र ऋण आवृत दे अस्तु यो नरो वस्त्र धारण करके प्रणाम नहीं करना चाहिए उसका दोष वो मूढ़ात्मा है वो उचित नहीं है शरीर के कष्टों को प्राप्त करता है एक सामान्य नियम है भक्ति में कहीं थोड़ा सा नियमों में अंतर पड़ जाए तब भी धावन निमिल्य व नेत्र न स्खलित हो यदि एकाध अंग का उल्लंघन हो जाए तो उससे भक्ति में कोई बाधा नहीं आती भक्त महारानी की इतनी विशेषता है कि जो भक्ति के जितने भी अंग हैं धावन निमिल्यवाद नेत्रे धावन का तात्पर्य है कि जहां पैर पढ़ना चाहिए वहां पैर न पड़े आगे पढ़े उसका नाम है दौड़ना इसका मतलब है कि एक आध अंग कहीं मिस भी हो सकते हैं, छूट भी सकते हैं। धावन कहने का मतलब ही है कि जरूरी नहीं कि भक्ति के चौसठ अंग पूरे पूरे किए जाए एक आध अंग कहीं छूट भी सकता है क्योंकि धावन का अर्थ ही है दौड़ा जहां चरण रखा है आना चाहिए पेश वहां पर ना आकर के उसके आगे चरण पड़े इसका मतलब है एक आध अंग बीच में छूट जाए तो या एक अंग में दूसरा अंग मिल जाए तब भी कोई दोष नहीं तो कभी दो अंगों का समाहार हो सकता है कभी एक आध अंग छूट भी सकते हैं उसमें बुरा नहीं माना चाहिए उसे भक्ति की हानि नहीं होती निमिल नेत्र का तात्पर्य है कि शास्त्र के जो वचन कहे गए हैं नेत्र है श्रुति और स्मृति श्रुति और स्मृति के जो वचन कहे गए हो सकता है उनमें कुछ उल्लंघन हो जाए तब भी भक्ति में हानि नहीं होती है। थोड़ा सा कहीं वायलेशन हो सकता है जो नियम है उनमें कहीं उल्लंघन हो सकता है परंतु तो उल्लंघन होने पर भी भक्ति में कोई बाधा आ जाएगी भक्ति समाप्त हो जाएगी सो बात नहीं है मुख्य जो अंग है वो पूर्ण होने चाहिए नाम संकीर्तन शिव ग्रह की पूजा गुरुदेव का आश्रय धाम का सेवन ये मूर्ति श्रीमूर्ति अंग श्रीमद भागवतारथाना आस्वाद सजातीय वैष्णव का संग नाम संकीर्तन धाम में स्थिति ये जो मुख्य अंग हैं, ये मुख्य अंग पूरे होने चाहिए थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई कि, कि कुर्ता उतार के प्रणाम किया कि नहीं किया इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि सेवा में कभी दाहिने हाथ से ही ठाकुर जी को छूना चाहिए परंतु कभी बाएं हाथ से ठाकुर जी को उठा लिया छू लिया तो इतने में कोई अंतर नहीं है भाई रसोई करने में कई नख जो है उनका भी तैयार सामग्री के साथ में कभी स्पर्श हो जाए तो इतने दुख की बात नहीं है बाद में तो कहीं भूत शुद्धि करके उसको शुद्ध कर लिया जाएगा परतु तो उसको फेंक दो ऐसी जरूरत नहीं है इसलिए ये छोटी छोटी मोटी जो बातें हैं वो छोटी मोटी बातें उनका उतना महत्व नहीं है तो धावन आस्थाएं नरो राजन न प्रमाद्य कर धावन निमिले वेत्र न स्खलित न पतेदे हो ये भागवत धर्म ऐसे हैं इनमें स्थित होकर के जो जीव है न प्रमाद्य कर न तो मूल भक्ति से कभी प्रमाद करता है प्रेम उत्पन्न करने वाली जो साधन है उनसे प्रमाद करेगा नहीं और धावन माने दौड़ेगा माने कुछ अंगों को छोड़ता भी जाएगा और निमिलने वेत्र का तात्पर्य है हो सकता है शास्त्र में जो पूरा विधान वर्णन किया गया है वो पूरा विधान नहीं भी करे अर्थात उसको मंत्र नहीं आता है तो ये थोड़ी भोग लगाते समय नाभ्या उसको नहीं आ रहा है मंत्र नहीं आ रहा है तो भोग ही नहीं लगेगा वो भाव से भी भोग लगा सकता है और उसका भी उतना ही फल हो सकता है तो धावन निमिलेवा नेत्र निमिलेवा नेत्र का तात्पर्य है श्रुति स्मृति के जो मंत्र हैं उनको यदि वो नहीं आता है तब भी भावकग्राही जनार्दना जनार्दन भावकग्राही है उनको कर सकता है न स्खलन किसको कहते हैं बोले जहां चरण पड़ना चाहिए उसके पहले चरण पड़ जाए उसका नाम है लड़खड़ाना स्खलन तो पैर लड़खड़ाएगा और पतित किसका है माने एक चरण पड़ा दूसरा चरण ठीक जगह पर पड़ जाए तो संभल जाएगा परंतु दूसरा चरण भी गलत पड़ जाए तो पतित हो। तो गिर जाएगा। तो धावन स्खलित तो और पतेत धावन का मतलब है जहा सारे अंग पूरे होने चाहिए एक आदंग छोड़े गए स्खलन का तात्पर्य है कि जो विधि अपनानी चाहिए थी उस विधि में थोड़ी सी विधि में कहीं कमी आ गई और कमी बार बार भी हो रही है तब भी न पते देखो उसका कभी पतन नहीं होता है ये भक्ति की विशेषता है तो यहां पर कह रहे हैं महाप्रभु कह रहे हैं ना ना, ना। ये पूर्वत श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि इसने वस्त्र नहीं उतारे हैं कोई चिंता की बात नहीं पूर्वत प्रभु कहिए सभा मिलन इस समय भी इस वर्ष भी श्रीमद महाप्रभु ने पूर्वत सबसे मिलन किया स्त्री सब दूरे होते कैल प्रभु दर्शन स्त्रियां थोड़ी दूर खड़ी होकर के दूर से ही श्री महाप्रभु का दर्शन कर रही घर पूर्वभक्त सभा में दिखाई उस समय कौन को कहाँ रहना है उन सबों के लिए इस स्थान की व्यवस्था श्रीमद महाप्रभु ने बना करके रखी थी उनके बासा घरों को दिखाया नवास के घरों को दिखाया और महाप्रसाद भोजन सबके लिए महाप्रभु ने बनवाया मंगवाया जगन्नाथ जी का महाप्रसाद या शिवानंद तीन पुत्र गोसाई के मिलाए शिवानंद संबंधे सभाए बहु कृपा कही शिवानंद के तीनों पुत्रों को, को श्री महाप्रभु के साथ में मिलाया गया और शिवानंद के संबंध के कारण बहुत कृपा की शिव महाप्रभु ने शिवानंद के तीनों बालकों के ऊपर बहुत कृपा की बहुत बड़ी बात है संबंध कहीं ठाकुर के साथ में जुड़ा हाय इस जीव के पास में कोई साधन नहीं था परंतु उस परंपरा के साथ में जुड़ा गुरुदेव की परंपरा के साथ में जुड़ा जो श्रीमन महाप्रभु से परंपरा आ रही उसके साथ में जुड़ा ये कोई कम गौरव की बात अपनी गुरु परंपरा में ऐसा गौरव स्थापित होना यह परम फल की बात ये साधन नहीं है बल्कि गुरु परंपरा के साथ में स्नेह करना यह परंपरम फल की बात है तो श्री ठाकुर संबंध मात्र के कारण प्रीति कर देते हैं कि यह शिवानंद का पुत्र है यह विचार इस संबंध से श्रीमद महाप्रभु ने शिवानंद के तीनों पुत्रों के प्रति अत्यंत स्नेह प्रकट किया तो ये संबंध ज्ञान होना और ये अभिमान रखना कि अजय हम ऐसे वैसे नहीं है हम वहां जुड़े हुए हैं तो ये कितने गौरव गौरव की बात है और जिसने भजन किया हो जिसके ऊपर कृपा होगी उसके हृदय में ये गौरव आएगा कि मैं जुड़ा हुआ हूं मेरे पास में कोई बल नहीं है मेरे पास में जो कुछ भी भजन का बल है वो मेरे भजन का नहीं है वो उस गुरु परंपरा का बल है इसलिए हमेशा साधक को ध्यान रखना चाहिए भजन में कि भाई मेरे पास में तो भाई एक माला का भी बल नहीं मैं तो कुछ करता ही नहीं मेरे पास में तो कोई बल नहीं है परंतु जिस परंपरा से जुड़ा हुआ हूं वो गुरुदेव की जो परंपरा है उन गुरुजनों ने कितना भजन किया आहा मैं उनका उनकी परंपरा में आता हूं मैं उनका ना नाची चेला हूं पंक्ति चेला हूं ये जो भाव इतना भाव रखना ये भी बड़े गौरव की बात है क्या सुंदर ये कहीं साधक के हृदय में एक बहुत बड़ी हिम्मत देने वाली बात कि अपनी गुरु परंपरा के प्रति अत्यंत स्नेह रखना चाहिए और गुरु परंपरा के प्रति यदि अभिमान की भावना होगी तो ठाकुर की कृपा अवश्य ही मिल जाएगी संबंध मात्र से भी परंपरा मिल जाएगी श्री जितने भी भक्तगण हैं परीक्षित महाराज वे सब सुखदेव जी का जिस समय आगमन होता है उस समय परीक्षित यही कहते हैं कि मेरे पास में तो कोई साधन है नहीं परंतु तो श्री सुखदेव जी का जो यहां आगमन हुआ है वो शायद कृष्ण ने इसलिए कराया है कि ये कुंती के वंश में जन्म लिया क्या बात तो कुंती जी के संबंध से मेरे ऊपर कृपा हुई है मेरे पास में कोई साधन नहीं क्या बात कि अब मैं भगवान प्रिय कृष्ण पांडु जनप्रिय ये पांडु जन के प्यारे हैं इसलिए इन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है तो अपना बल नहीं है परीक्षित महाराज ये दिखा रहे हैं मेरे पास में अपना बल नहीं है पंत पांडव जनप्रिय श्री कृष्ण पांडवों से करने वाले हैं इसलिए कृष्ण ने यहां मेरे ऊपर कृपा कर दी है और सुखदेव जी को मेरे पास में गंगा जी के किनारे अपने आप भेज दिया है ये कृष्ण कृपा का बल है मेरे साधन का बल नहीं है तो साधक जितना स्वयं के साधन के प्रति उदासीन होगा कि मेरे पास में साधन नहीं है उससे तो उदासीन और गुरुदेव उनकी कृपा का बल ये यदि है तो बस फिर कल्याण कल्याण है तो संबंध के बल के कारण बहुत बड़ी कृपा की प्राप्ति हो जाती है और यहां पर श्री कविराज गोस्वामी यही कह रहे हैं कि शिवानंद संबंधे सभाए बहुत कृपा कई शिवानंद के पुत्रों के ऊपर भी श्री शिवानंद के संबंध से श्रीमंद महाप्रभु ने अत्यंत अत्यंत कृपा की छोटे पुत्र को देख करके महाप्रभु पूछ रहे हैं कि नाम क्या है शिवानंद पास नहीं थे शिवानंद बोले इनका नाम परमानंद दास मैंने रखा है परमानंदपुरी उनके आशीर्वाद से हुए तो परमानंद दास इनका नाम रख दिया है पूर्व जब शिवानंद प्रभु स्थाने आएगा तभी महाप्रभु तारे कवि लागे ला पहले जब शिवानंद से पूर्व मैं आए थे उस समय श्री महाप्रभु महाप्रभुसे कहने लगे एवा तुम्हारे यही हईबे कुमार पूरी दास बल नाम धरियो धौर बोले इस बार तुम्हारी जो संतान हो उसका नाम तुम पूरी दास रख देना यह महाप्रभु ने कह दिया था तबे मायर गर्भ हो कुमार उसी समय शिवानंद की पत्नी उनके गर्भ हुआ और उस कुमार का शिवानंद घरे गल जन्म हो तार शिवानंद जिस समय घर लौट गए उस समय उस बालक का जन्म हुआ प्रभुर आज्ञा धारेल नाम परमानंद दास पूरीदास कर प्रभु करे उपहास उस समय परमानंद दास प्रभु की आज्ञा से इन्होंने उस बालक का नाम परमानंद दास रखा और पूरी दास कह करके महाप्रभु इनका उपहास कर रहे हैं हंसी कर रहे हैं उस बालक का नाम बिगाड़ करके पुरी दास पुरीदास दास कहकर के बोल रहे ये परमानंद मान परमानंद पुरी जो हैं वो उनका उनके आशीर्वाद से भी यह बालक उत्पन्न तो शिवानंद से ही बालक सब मिलाए शिवानंद ने उस बालक को सबको मिलाया महाप्रभु तार सुखे दिल और अपने पदांगुष्टुष्ट से उसको सुख दिया। माने उस बालक ने महाप्रभु के पदांगुष्ट को चूसा महाप्रभु ने पूछा तेरा नाम क्या है ये कह रहे पुरीदास महाप्रभु कह रहे हैं उस बालक से क्या अरे पूरीदास कृष्ण कहा कृष्ण कहा ओ बालक बोल नहीं रहा है बोल बोल क्यों नहीं रहा है है कृष्ण कृष्ण कहा कृष्ण कहा ओ बालक बोल नहीं रहा है। उस समय महाप्रभुकूप दामोदर आदि जो पास में विराजमान हैं बोल है आपके मुख से इसने कृष्ण नाम सुना है और गुरु के मुख से सुना तो वो तो मंत्र है इसलिए मंत्र रूप समझने के कारण उच्चारण नहीं कर रहा है आपके द्वारा कहे गए सुने गए नाम को ये उच्चारण नहीं कर रहा है क्योंकि आपने तो मांगो इसको नाम दीक्षा दे दी है नाम मंत्र दे दिया है इसलिए उच्चारण नहीं कर रहा है महाप्रभु कह रहे हैं नहीं, नहीं नहीं ये नाम मंत्र ऐसा है जिसका उच्चारण खूब किया जा सकता है जो गुरु मंत्र हैं गुरु गायत्री हैं उनको उच्चारण करने में जो बीज मंत्र से युक्त हैं स्वाहा इत्यादि जिनमें लगा हो उनका उच्चारण तो नहीं किया जाता है परंतु जो भगवान की संबुद्धि माने भगवान के संबोधन के रूप में पुकारते हुए जो नाम मंत्र हैं वो पुकारने के नाम मंत्र उनका उच्चारण किया जा सकता है हरे ये पुकारना है संबुद्धि संबोधन है एड्रेस कृष्ण ये संबोधन है राम ये संबोधन है तो पुकारने के जो मंत्र हैं संकीर्तन के मंत्र उनका उच्चारण किया जा सकता है और महाप्रभु ने उस बालक जो चरणों में पड़ा हुआ था उसके मुख में अपना अंगुष्ठ दिया और वो बालक दोनों महाप्रभु के चरण को पकड़ करके चसुर चसुर चूस रहा है बोल नहीं रहा है और जब कहा कि बोल महाप्रभु ने आज्ञा दी कृष्ण राम का उच्चारण करने में दोष नहीं है उस समय उस बालक के मुख से एक श्लोक निकला शुभ सुवलय मक्ष मंजन मुरस महेंद्र मणिदामा वृंदावन तरुणी नाम मंडन मखिलम हरि क्योंकि यहां पर उपमा दी गई थी श्री कर्णपुर से प्रभु ने कहा इनका नाम कर्णपुर ही होगा ये कर्णपुर इनका नाम कवि का नाम प्रसिद्ध हुआ इनकी इसी उपमा के कारण शुभ सो श्री राधारणी के श्रीअंग जो है वो श्रीअंग का सारा श्रृंगार कृष्ण ही है तो श्री कर्णकर्णपुर कह रहे हैं श्रुषो कुम के राधारणी के कान का कुंडल कौन है बोले कृष्ण नाम ही इनके काम के कुंडल है शुरू माने काम दोनों कुंडलम शुरुसो कुल कुम माने काम के आभूषण श्री कृष्ण नाम ही है मंजनम अक्षलो मंजनम श्री राधारानी के नयन का कज्जल कौन है बोल कृष्ण का रूप ही श्री राधा के नेत्र का कज्जल राधा रानी ने जो इंद्र नीलमणि का हार पहन रखा है उनके हार में जो नीलम जड़ी हुई है वो नीलम भी कौन है बोल मानो कृष्ण का रूप ही नीलम बनकर के श्री राधा के हार में जड़ा हुआ है और कृष्ण के रूप को ही ये महेंद्र मणि के रूप में इंद्र मणि के रूप में धारण कर रहे रही है सुश्रुषो तो कुम अक्षो मंजन और महेंद्र मणि दामा वृंदावन तरुणी नाम मंडन मखिलम हरिण जयती ऐसे वृंदावन की जितनी भी तरुणी है उन तरुणियों का वास्तविक आभूषण कौन है श्री हरि ही इनके वास्तविक आभूषण है अब इसमें तुलना जो की गई थी उपमा जो दी गई थी वो उपमा दी गई थी काम की कुमलय से कर्णपुर से तुलना की गई और श्री कृष्ण कर्णपुर होकर के विराजमान ये जो रूपक दिया गया इस रूपक के आधार पर ही कवि का नाम कर्णपूर्ण बन गया इनका काव्य का नाम कर्णपूर्व बन गया जैसे कालिदास नाम के बहुत से कवि हुए परंतु तो जो मूल कालिदास हैं उन कालिदास को अन्य कालिदासों से अलग करने के लिए उनके नाम के साथ में एक विशेषण जोड़ गया कौन से कालिदास बोले दीपशिखा कालिदास घंटा माघ कालदास ने एक उपमा दी कि जिस समय इंदुमती स्वयं के लिए चल रही थी उस समय राजाओं की लाइन लगी हुई थी राजकुमारों की तो इंदुमती जब चलती थी हाथ में बरमाला लेकर के तो जो राजा खड़ा हुआ है राजकुमार खड़ा हुआ है वो ये सोचता था कि आह ये मेरे पास में ही आ रही है और देखना अब ये मेरे गले में माला डालेगी वरमाला डाल तो इंदुमती जब आती थी पास में तो उसका चेहरा खिल जाता था और जब इंदुमती उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाती तो उसका उस राजकुमार का चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता था फीका पड़ जाता था कैसे उसकी एक उपमा दी कि यदि दीप शिखा किसी महल के पास में आए तो महल एकदम खिल उठता है चमक उठता है परंतु तो यदि दिया को लेकर दीप शिखा को लेकर के कोई आगे बढ़ जाए तो क्या होगा वो महल फिर से अधरे में डूब जाता है ऐसे ही राजकुमार का चेहरा कभी एकदम चमकने लगता था इस आशा में कि मुझे वर्ण किया जाएगा जब छोड़ जाती थी निराशा में काला पड़ जाता था तो ये उपमा बड़ी मार्मिक उपमा थी इसलिए दीप कालिदास का एक नाम ही हो गया दीप शिखा कालिदास द्वारका में जिस समय प्रभात काल का वर्णन कर रहे हैं माघ का भी तो जो पर्वत है द्वारका के पास में उस पर्वत के एक ओर तो सूर्य का उदय हो रहा है और दूसरी ओर चंद्रमा का अस्त हो रहा है तो सूर्य चंद्र प्रातः काल के समय एक काल में दिख रहे हैं वे दोनों कैसे लग रहे हैं बोले जैसे कोई हाथी हो तो पर्वत तो हो गया हाथी और उसका अस्ताचल में चंद्रमा का डूबना हो गया एक घंटा और दूसरा जो सूर्य उदय हो रहा है वो हो रहा है दूसरा घंटा तो जैसे कोई हाथी हो और उसके दोनों ओर दो घंटे लटक रहे हो ऐसे ही सूर्य चंद्र एक काल में दिखाई दे रहे हैं उपमा बड़ी चमत्कार पूर्ण थी इसलिए माघ के साथ में एक नाम जुड़ गया घंटा माघ दीपशिखा कालिदास ऐसे ही श्रीपुरी दासी के साथ में परमानंद दास के साथ में भी एक नाम जुड़ गया वो नाम है कर्णपुर कवि कर्णपुर तो ये कवि कर्णपुर इनका कवि का नाम था वो इनके नाम में जुड़ गया इसी उपमा के साथ में बोलो शिवृंदावन बिहारी लाल की जय निय गौर हरीबो गोविंद जय जय गोपाल जय जय